पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था में विकास की हाँ विकास की जो बात है सीढ़ी जो बनी हुई है चार अवस्था में इस धरती द्रष्टव्य है पदार्थावस्था पदार्थ अवस्था पदार्थ में मृत मणि धातु इन, इन चारों प्रकार की चीजें वो बहुत प्रचुर मात्रा में है ही है धरती पूरा इसी पत्थर मट्टी से तो बने ही है तो इसका ये तो रहता ही है इसी में से कुछ भाग यौगिक कार्य में शुरू करते हैं यौगिक कार्य का मतलब है दो प्रजाति की अणुए एक जगह में मिल लेते हैं वो दोनों अपने अपने आचरणों को त्याग देते हैं तीसरे प्रकार के आचरण को शुरू कर देते हैं। जैसा पानी को आप देखते हैं इसमें दो प्रजाति की वस्तु होती है एक वस्तु होता है जलने वाला दूसरा वस्तु होता है जलाने वाला इन दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं अपना दोनों आचरणों को त्याग दिया प्यास बुझाने वाले काम करने लगे तो इस ढंग से यौगिक परिवर्तन होता है इसको रासायनिक उर्मी रासायनिक उत्सव कहालाता है ऐसे ही आम्ल भी बनता है क्षार भी बनता है इन तीनों के योगफल में अनेक रस रसायन बनता है बंद बन करके अंततोगत्वा तो बनता है प्राणकोषा से जो झाड़ जंकाल जंगल सभी बनता है बन करके दो आकाश झुंबी ये दो दो पत्ती वाला छोटी छोटी पौधे से लेकर आकाश आकाशजुम्बी वृक्ष तक की तैयारी करते हैं इनमें प्राणकोषाएं है, अपने रचना विधियों को बदलते बदलते बदलते ही श्रेष्ठ श्रेष्ठतम रचना में जाते जाते और पूरा जंगल झाड़ी को तैयार किया उसके बाद जीव जानवरों का शरीर तैयार किया मनुष्य शरीर को तैयार किया प्राणकोषा ही आप हमारे शरीर को भी तैयार किया है और जो झाड़ जंगल भी तैयार किया है जीव जानवरों का शरीर को भी तैयार किया है इस ढंग से प्राणकोषा पदार्थ प्राणकोषाओं से बनी हुई संसार ये प्राणावस्था कहलाता है प्राणावस्था इसीलिए नाम दिया है प्राण कौशा में सांस लेना सांस छोड़ने का काम चलता ही रहता है निरंतर जब तक उसको हवा मिलता रहता है उनको जरूरत की हवा मिलता रहता है तब तक वो सांस लेता है सांस छोड़ता है इसीलिए इसका नाम है प्राणावस्था इन प्राणावस्था पदार्थावस्था से विकास ही है ही अब ये तो पता चलता ही है क्योंकि झाड़ पौधे से तो भिन्न है मैंने मट्टी पत्थर से तो भिन्न है झाड़ पौधे उसके बाद जीव जानवर आते हैं ये झाड़ जंकाल से जीव जानवर अलग दिखते हैं आपको पहचानने में आता है मुझको पहचानने में आता है जीव जीवावस्था को हम ये प्राणवस्था से आगे और विकसित अवस्था के रूप में हम देखे हैं विकास इसीलिए है वो अपने हाथ पैरों से चलने योग्य हो गया जल में भी चलने योग्य हो गया थल में भी चलने योग्य हो गया नभ में भी चलने योग्य हो गया इस प्रकार की तीनों जगह में चलने योग्य जीवों को देखते हैं हम हर दिन आहार निशी जो ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सब देखते हैं सभी को ये दिखता ही है, एक साथ दिखता है ये इस ढंग से ये प्राणावस्था से भिन्न स्वरूप में जीवावस्था अपना वैभव को बनाए रखा है दूसरा उसके पश्चात आता है चौथा स्थिति मानव मानव ज्ञानावस्था में है मानव मन के अनुसार काम करने वाला है कुल के अनुसार वंश के अनुसार काम करने वाला नहीं है एक किसान का बच्चा जा करके दर्जी बन सकता है दर्जी का बच्चा मिनिस्टर बन सकता है मिनिस्टर का बच्चा एक प्रोफेसर बन सकता है एक प्रोफेसर का बच्चा कुमार बन सकता है कुमार का बच्चा और चोर बन सकता है चोर का बच्चा और कोई बन सकता है अब किसका कोई रंगे नहीं है हर रंग भद रंग कोई ठिकाना विहीन आकार है ये इस ढंग से मानव जाति आ गए साहब अब क्या करेंगे अब इसमें क्या हो गई मनुष्य को मनमानी करने वाली बात आ गई क्योंकि मनुष्य के पास कल कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता रखा ही इसके आधार पर मनमानी करने में आदि हुआ मनमानी करते करते करते तो पहले जो भगवान का भय भगवान से डर भय गायत्री से डर भय गुरु से गुरुजी से डर भय पहले डर भय से पहले शुरू किया उसके बाद प्रलोभन में पहुंच गए तो गुरू हम तो केवल भय से नहीं बनेगा भाई काम नहीं बनेगा तब तो का जाए प्रलोभन कहा गुरू जी वह दही ये दही और देवता वही ये दे हम पहुंच गए उसके बाद ये भी पूरा नहीं हुआ तो विज्ञान आ गया साहब क्या करा वो गुरुजी नहीं देंगे देवता नहीं देंगे तुम खुदे हड़प लोगे ये बताया या? ये ज्यादा सुगम लगा हड़ता हड़पंत तो वाचा में हम शुरू कर दिए अभी पूरा का पूरा संसार हड़पंत तो वाचा सिद्धांत पर काम करने को तत्पर हो गया है इसी हड़पने की जगह में जंगल झाड़ी सबको उजाड़ के रख दिया इसी हड़पन तो वाचा की विधि से खनिज कोयला तेल सबको हड़प करके सत्यानाश करके रख दिया और उसी बीच में कोई अच्छा अच्छा काम भी हो गयी जैसा ये रखो है इसमें अपने आप से सकलों का फोटो उतार ले थे हलो हो गया महाराज सगलों फोटो उधार रहे थे अब क्या करिए बताओ कि किस बीच में बचक करके कोई अच्छे काम भी हो गए बौचक के भला बौचक के ही हुआ है हुआ शुरुआत हुआ है कुकर्म के लिए मोटर गाड़ी ठीक है ना? ये सभी विज्ञान की पहला शुरुआत है कुकर्म के लिए ही है आप मानिए उसके बाद धीरे धीरे वो कही कहीं ना कहीं बचक जाते प्रौद्योगिकी विधि ऐसी प्रलोभनकारी के लिए लाभ को उत्पादन करने के लिए बोचका करके लोगों को लपका दिया है पूरा हो गया भाई इस ढंग से हम कुछ कुछ अच्छे चीज पा गए क्या पा गए भाई मोटर गाड़ी ठीक है ना या ऐसे अनेक यंत्र इसको ऐसा कहा जा सकता है दूरश्रवण से दूरगमन से दूरदर्शन ऐसी सम्बन्धित सभी यंत्र उपकरणों को हम पा गए ये कैसे पा गये बचक करके पाया है ये हाँ ये शुरुआत जो है ना ये कोई सबको सुविधा देने के लिए बात नहीं रहा सबको शोषण करने के लिए ही रहा इसके बावजूद ऐसी स्थिति बनी हम कुधा के रूप में ये चीजें उपलब्ध हो गई ठीक है जो, जो। इसको इसको जीवंत बनाए रखना हमसे बनता है इस ढंग से विज्ञान से कुछ अच्छे काम हुए, कुछ बुरे काम हुए, सबसे बुरे काम धरती के साथ हुई है धरती को स्वस्थ बनाने की बहुत आवश्यकता है उसके लिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है उसका जो सार भाग बताया जो जो इसका जो ईंधन की व्यवस्था का विकल्प है मैंने अपनाते हैं ये धरती पुनः अपने रोग को दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा जिससे हम इस धरती पर बहुत ही आश्वासन पूर्वक जी सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास प्राणावस्था से जीव जीवा से रचना का विकास का जो प्राणावस्था में बताया प्राण कोषा ही सभी रचना किए हैं। ये जो रचना करने वाला क्रम में जो जो प्राण कोषाएं जो है अपने में रचना विधि को बदलते रहते हैं जो एक प्रकार की रचना करने के बाद संतुष्टि मिलती है वह संतुष्टि के बाद पुनः और रचना के लिए कोई विधि को अपने में स्वयं स्फूर्त करते हैं। इस ढंग से क्या होता है दूसरे प्रकार की रचना शुरू हो जाता है वो कहां से शुरू हुई भाई जो ये जो प्राणावस्था के पत्ती पतंगड जहां एकत्रित हुआ वहां भून की कीड़ा तैयार हो गये क्या हो गये भून की कीड़ा तैयार हो गया वो भून की कीड़ा से क्या हो गये कोई चीज ऐसी हुई जैसा चीटी मकोड़ा में से अंडज हो गये बाकी क्या है अपने आप से मर गए पुनः वह सब उसका जितने भी अवशेष है वो ही बीज रूप में काम करता रहा पुनः पानी मिल गया तो वही उसी प्रकार की भुनगी कीड़ा हो गए इस प्रकार से ये एक परंपरा बने इस भुनगी कीड़ा से अंडज संसार शुरुआत हुआ वो अंडज संसार विकसित होते होते होते चिरैया गिरैया ये तीन बहुत सारे जगह में पहुंच गया वही धरती में चलने वाले भी आ गए जल में चलने वाले भी आ गए, आकाश में उड़ने वाला भी आ गए, इस ढंग से बात आ गई इसको परंपरा बनी इसका परंपरा का एक अपना आधार बना इससे ये किससे विकसित हुआ ये है प्राणावस्था के झाड़ी जंगल से विकसित अवस्था ये माना गया जैसा गाय गोरो, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली ऐसे सभी जीव जानवर तैयार हो जब ये तैयार हो गए इससे अच्छा एक चीज एक रचना की आवश्यकता बनी मनुष्य का रचना मनुष्य शरीर का रचना मनुष्य शरीर का रचना उसके बाद शुरू हो गई ये सब तीनों तैयार होने की बाद मनुष्य जो है ना तैयार हुआ तो कहां तैयार हुआ होगा जंगल में जंगल से मैदान बनाया जंगल को मैदान बनाया मैदान बना करके घर बनाया गांव बनाया बस्ती बनाया अभी नगरी बनाया सड़क बनाया ये रेल गाड़ी घोड़ा ये सब चला चुला करके दिखा दिया यहां तक हम आ गए हैं तो इस ढंग से क्या हो गई जीवावस्था में जो विकास स्पष्ट हुई और प्राणावस्था से ज्यादा लगा और जीवावस्था से अधिक विकास मानव में स्पष्ट इस ढंग से अभी एक प्रकार से वस्तुओं का उपयोग करने के विधि में भाषा के विधि में मनमानी करने की विधि में ये सब में जीवों से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है आपके सम्मुख मेरे सम्मुख ये हो गई इस इस ढंग से इसको हम विकास कहते हैं इसको जीवावस्था जीवावस्था के में जो निर्माण क्रम है शरीर का उसमें जैसे प्रचलित प्रश्न है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले उसक्रम में थोड़ा सा इसका बात ऐसा आता है बाबा वो वो अभी आपको बताया जो पत्ता पतंगड़ एकत्रित होने से भूनगी कीड़ा तैयार हुआ जी। इसका नाम है स्वेदज संसार स्वेदज से अंडज कनेक्ट हो गया आपको खुद पता लगता है मुर्गी तैयार हुआ कि अंडा तैयार हुआ तो अंडज संसार विकसित होते होते मुर्गी तक आया और हौस तक गया मोर तक गया तक गया तीन तक गया सब कुछ हो गया इस टंक बनी हुई है वो ही अंडज संसार पिंड संसार को छुड़ा छुआ दिया जोड़ दिया पिंड संसार में गाय गौरो, कुत्ता बिल्ली सब आ गए मनुष्य भी आ गए इस टंकी के विकास को पहचाने की विधि बनी आज इसका मतलब है किसी ने पहली बार अंडा दे दिया पहले अंडा हाँ और वो अंडा बाद में फिर वो फिर और ज्यादा विकसित होता गया होता गया सभी सभी प्रजाति बन गए मतलब पहले अंडा बना है उसके बाद पहले पहले कीड़ा मकोड़ा बना उसके बाद अंडा बन गया अंडा बन गया वो अंडे का परम्परा बने पर... तो मुर्गी पहले के अंडा पहले में अंडा पहले उसके बाद स्वेदज हाँ। कीट मोक मकोड़े में से अंडज संसार स्थापित हुई अंडर संसार पिंडल संसार को छूला छुआ दिया कनेक्ट कर दिया पिंडल संसार में मानव को एक इकाई है इस ढंग से जुड़ी हुई है तो क्या वह इस ढंग से बीज विधि बनी अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज उद्विज का मतलब है धरती को फोड़ करके नीचे से आता है ठीक है ठीक है ठीक बात हो गई इस ढंग से बीज भी थी बने और इसका नियंत्रण आया मनुष्य जो है ना अपने समझदारी से ए, समझदारी के आधार पर जीता है नियंत्रित रहता है ठीक है संस्कार के आधार पर समझदारी के आधार पर जीता है आदमी ठीक है जीवों का काम वंश के आधार पर जीने की बात हुई ये प्रमाणित हुई और वनस्पतियां बीजों के आधार पर परम्परा बनाने की बात हुई उसको विज्ञान जो है ना विच्छेद करने के लिए कोशिश कर रहा है उसको विज्ञान जो है ना विच्छेद करने के लिए कोशिश कर रहा है ये सब बातें आपके सम्मेलन जीवावस्था के शरीर की स्थिति उसमें जीवन का प्रकाशन जीवन का स्वरूप इसके साथ स्वरूप का जीवन का स्वरूप तो ये ही होता है गठन पूर्ण परमाणु कहलाता है वो वही जीव शरीर को भी चलाता है मनुष्य शरीर को भी चलाता है इसमें इतने है जो जीव शरीर में जो ज्यादा रुचि लेने वाले जीवन जीव शरीर को चलाते हैं और मनुष्य शरीर में रुचि लेने वाले जीवन मनुष्य शरीर को चलाता है एक नहीं बात तो जिसमें जिसकी जिस जीवन को जो रुचि हो जाए हो गया खत्म हो गया इस ढंग से ये शरीर को चलाने वाली बात होता है शरीर रचना में जो वे मन विशेषताएं हैं तो शरीर में वो ऐसे शरीर में जीवन शरीर जीवन उस शरीर को चलाता है जिस शरीर में तंत्र बहुत अच्छा विकसित हो गया है और मनुष्य में आकर के मेधस्तंत्र पूर्णतया विकसित हुआ है इसमें जानने मानने पहचानने की और उसको प्रकाशित करने की प्रमाणित करने की पूरा योग्यता समायी हुई है इस ढंग से सबसे ज्यादा विकसित शरीर रचना मानव शरीर रचना है उसके बाद जीव शरीर रचना है उसके पहले जो जितने भी झाड़ जंकाल ये सब रचनाएं होते हैं ये सब प्राणकोषा से ही होते हैं जीवन एक अलग चीज है शरीर रचना एक अलग चीज है शरीर रचना अणु से होता है जो जीवन जो है एक परमाणु का स्वरूप में गठन पूर्ण स्थिति में वो अपने वैभव को प्रकाशित करता है इस ढंग की काम है छोटा सा काम जीवावस्था के किन उसमें शरीरों में जीवन प्रकाशित हो रहा है इसको कैसे पहचाना है? उसको पहचानने की विधि ये है ये तो सप्त धातुओं से रचित हुआ हो शरीर नंबर एक समृद्ध में धर उसके बाद मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो वो सभी जीव जीव में शरीर जीवन ही संचालित किया रहता है जिनमें मानव का संकेतों को ग्रहण नहीं कर पाता है वो शरीर को जीवन संचालित नहीं करता है जीवन ही जीवन को सुनता है अभी आप भी जो सुन रहे हो मैं मैं जो बोल रहा हूं सुनते हैं बोलते हैं ये जीवन ही बोलता है जीवन ही सुनता है और कोई चीज सुनने वाला नहीं है ठीक हो गए इस ढंग से मानव का संकेतों को ग्रहण करता रहता है ऐसे जीवों में जीवन काम करता रहता है ठीक है समझ में आता है उदाहरण के तौर पर उदाहरण गाय गधा घोड़ा गधा से भविष्यवाणी को कराते हैं चिड़ै से कराते हैं नहीं कराते हैं है ना गाय से कराते हैं ये सब मानव का संकेतों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मानव का संकेतों को सुनता है कि नहीं साफ भी सुनता होगा कोई प्रजाति की कोई प्रजाति को नहीं सुनता होगा क्या आपत्ति होगी ठीक है चुमकाग ठीक है जो जो जो जो मानव का संकेतों को तो ग्रहण कर पाता है अनुकरण कर पाता है वो सब में जीवन आएगी चुमकाग चुम बाबा बाबूजी पिंडज है हाँ पिंडज है ना तो उसमें कैसे क्षति कैसा क्या है उसको परीक्षण करने की बात है क्या मानव का संकेतों को क्या ग्रहण करता है पिंडज होने मात्र से ही सभी मानव का संकेतों को ग्रहण करना ऐसा कोई कायदा नहीं है इसको हमको परीक्षण करके ही देखना है परीक्षण करने के हम दो चार परीक्षण करके देखा हमारे लिए पर्याप्त है ये और जो परीक्षण करना है करते रहिए इसका तो यह जीवा जितने भी जीव है तो सब में जीवन परमाणु होता है क्योंकि मानव संकेत ग्रहण कर सकते हो क्या कहता है जीवावस्था में सभी जो है जीवन को संचालित करते हुए क्या तो मतलब क्या मतलब तो संपर्क को जीव का वो तो बता तो दिया वो फॉर्मेट बता दिया सप्त धातु से शरीर रचित हो पहला उसके बाद मेधस तंत्र समर्थ हो गया हो दो उसके बाद मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो अनुकरण करता हो ऐसे तो भी जीव कितने हैं यानी किस कौन कौन से ले हम तो बताए ना भाई दो चार को हम परीक्षण किया आप परीक्षण करिए इसकी संभावना की बहुत सारे जीव बहुत सारे जीव होंगे हम तो दो चार जैसा की अभी गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली की बात किया किसमें मानव का संकेतों को ग्रहण करने की उचित व्यवस्था है इसीलिए इनको जीवन संचालित करता है मैं ऐसा कह रहा हूँ ठीक है